लेकिन अंगद जी ने तरीका बदला क्योंकि अंगद जी सिपाही है रावण ने कहा कैल लंकेश कवन थे बंदर इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम हमें बंदर कहो और हम कहें हे आदरणीय श्रीमान जी परम पूजनीय दसानंद जी एक सज्जन कह रहे थे कि तुम हमसे कहो चौबे जी तो हम कहेंगे हा जी और कोई कहेगी चौबे, चौबे हम कहेंगे क्यों बे उसमें क्या अंगज जी ने वही शैली अपनाई कह लंकेश कवनते बंदर अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर रावण चौका फिर बोला मैं मेरी सुनो अंगद जी बोले चुप रहो पहले मेरी सुनो तुम्हारे मेरे पिता की और तुम्हारी मित्रता थी मम जन कहीं तो है रही मिताई मेरे पिता की तुमसे मित्रता थी तुम्हारे भले के लिए आया हूं अब तुम हमारी पवित्र सलाह मानो भगवान तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे तुम बस एक काम करो क्या दांतों के नीचे तिनका दबाओ कंठ में कुल्हाड़ी रखो नंगे पांव चलो परिजन और रानी महारानियों को साथ करके सीता जी को आदर पूर्वक आगे करो फिर भगवान की शरण में जाकर त्राइमाम त्राइमाम कहो तो मैं वचन देता हूँ कि भगवान तुम्हें क्षमा कर दे अच्छा आप जरा सोचना रावण तो बिना शर्त के जाने को तैयार नहीं था वो तो जा ही नहीं रहा था राम जी की शरण और इतनी शर्त लगा दो तो जाएगा वो वैसे ही नहीं जा रहा वे कह रहे दांतों के नीचे का दबाव, कंठ में कुलाड़ी रखो नंगे पाओ ऐसे किसी ने अंगद जी से कहा इतनी शर्तें क्यों, शर्ते क्यों लगा दी? इतनी शर्तें क्यों लगा दी अंगद जी बोले इसलिए कि कहीं ये चला ना जाए <coughs> कहीं ये चला ना जाए क्यों <coughs> भगवान का स्वभाव है क्षमा कर देना पर समाज का हित इसके जिंदा रहने में है ही नहीं इसको तो मर नहीं चाहिए ये सिपाही की सोच है कि जो संकट है राष्ट्र के लिए अंगद जी ने कहा इतनी शर्तें चलना हो तो चलो अब रावण भी दस खोपड़ी का आदमी समझ तो गया क्यों रे तेरे पिता से मेरी मित्रता ये बंदरों से मेरी मित्रता कब से होने लगी हा? बंदरों से मेरी मित्रता कौन जाते ना बाप? बाप कौन है, है। अंगद जी भी मुस्कुराकर बोले छह महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए रहा बाली की कांक अच्छा रावण ऐसी बातों को हंसी में टाल देता है ताकि लोगों का ध्यान ना जाए अब दरबार में अपमान हो रहा सब लोग इधर उधर देखने लगे ये बाली की काम हाँ, यही राजा साहब मेरे पिता बाली की बगल में छ महीने दबे दस मुक्त तो है दसों दस से हा, हा, हा, हा, अरे हाँ ठीक रहा बाली बानर में जाना हाँ बाली बंदर था हमारा बड़ा मित्र था भाई क्या बात है मन हंसी मजाक में तो ऐसा होता ही रहता है कि बगल में दबे रहे एक आदमी तो किसी, किसी को गाली देने लगा किसी को तो गाली देने लगा अब ये क्या बोल रहे ये तुम हमें गाली दे, दे रहे हो सीरियसली दे रहे हो बोले हाँ सीरियसली दे रहे हैं। क्या करोगे तुम हमारा बोले सीरियसली दे रहे हो तो कोई बात नहीं वैसे मजाक हमें पसंद नहीं है रावण का भी वही हाल है हाँ हाँ बाली बाना अरे बड़ा लेता अरे वाह वाह वाह वाह वाह उसके बेटे हो आजकल कहां है बाली कुशलता से है अब रावण खूब जानता है कि बाली मर गया है लेकिन उसकी भेद नीति का ये तरीका है कि हम पूछेंगे कि बाली कहाँ है तो ये कहेंगे कि मर गए फिर हम पूछेंगे कैसे मर गए बीमारी से बीमार, बीमार। बाण से किसने मारा बाण राम रावण सोच रहा था जैसे ये कहेंगे तो हमें तुरंत तो मौका मिलेगा कि जिसने तुम्हारे बाप को मार डाला उसी की सेवा करते तुझे शर्म नहीं लगती हमारे तरफ आ बाप की मौत का बदला ले फूट डालना चाहता था भेद लेकिन अंदाजा था उसका पर कभी कभी अंदाजा उल्टा भी हो जाता अंदाज से सब काम सही नहीं होते एक आदमी बहरा था पुराने जमाने की बात मशीन तब उतनी प्रभावपूर्ण नहीं चलती थी कि कान में लगा ले तो अपने परिवार के किसी छोटे से 10-12 साल के बच्चे को साथ रखता को कोई कुछ बोले तो वो जोर से बोलकर सुनाए कि ये कह रहे हैं पर एक दिन ऐसा संयोग आया पड़ोस में कोई बीमार था उनकी उम्र का तो उनको देखने जा रहे थे बच्चा साथ में नहीं था अरे अरेका कोई तुम्हारे साथ नहीं तुम कुछ सुनोगे अरे कहा वहाँ कौन बड़ी बातें है सुननी हैं। बस है बस वो बीमार हैं जरा दो चार बात पूछनी है तबीयत कैसी है डॉक्टर कौन ये सब और हम कर लेंगे चले गए सुनाई तो पड़ता नहीं था अब उन्होंने अंदाज लगाया हम पूछेंगे तबीयत कैसी है तो मरीज हैं तो यही कहेंगे पहले से अब ठीक है हम कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा किसी डॉक्टर का नाम वो बताएँगे नाम कुछ भी बताएं हमें तो तारीफ करनी है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और यही सब उन्होंने अंदाज लगा लिया गए तो हुआ उल्टा मित्र से पूछा अच्छा आपने देखा होगा जो ऊंचा सुनते हैं वो बोलते भी ऊँचा है तो क्योंकि उनको लगता सब ऐसे ही सुनते होंगे सुन से बोले कहा तबीयत कैसी है सो वो तो परेशान थे बोले क्या बताए मर रहे उनका तबीयत कैसी है वो बोला, बोला, बोला मर रहे हैं तो ये बोला, बोला भगवान, भगवान की बड़ी, बड़ी कृपा <laughs> पहले दे से दे इस दे हाल दे तक पहुंच गए ये कृपा नहीं दे है दे भगवान, भगवान की बड़ी उसको इतना बुरा लगा कि हम मर रहे हैं ये भगवान की बड़ी अब बोले कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है सुबह नाराज हो गया बोला यमराज का अरे वो बहुत अच्छे डॉक्टर है उन्होंने तो कई मरीज ठीक कर दिए उनका अस्पताल खूब चलता है रोज किसी ना किसी को ठीक करते ही रहते हैं बहुत बा, बा, बा। अब वो और नाराज हुआ तो पूछने, खाने को क्या बताया खाने को क्या बताया तो नाराज बोला पत्थर अरे बोले बड़ा हल्का भोजन होता है बहुत आराम से पच जाता है बहुत बढ़िया अंदाज उल्टा हो जाता है बहुत बार रावण का भी अंदाज उल्टा हो गया रावण यही पूछ रहा था, था कि बाली तुम्हारा पिता है और मेरा पित्र है, है। आजकल कहां है बाली, बाली। कुशलता से है अंगद जी तुरंत बोले जब कहा अब कहू कुशल बाली आई कहा वचन तब अंगद कहा अंगद जी ने कहा कि हमसे क्या पूछते हो आठ दस दिन में तुम भी वही पहुंच जाओगे जहां बाली है उसी से मिलकर कुशलता पूछ लेना दिन दस गए बाली पहुंच जायी पूछे कुशल सखा लाई राम विरोध कुशल जस होई सो सब तुम्हीं सोई तो आगे अंगद जी ने स्पष्ट कहा सुन सठ रावण ने हनुमान जी से सट कहा था देखो अति असंग सट तो ही और अंगद जी ने बदला दिया सुन सुनसठ भेद हो मन ताके रघुवीर हृदय नहीं जाता अब रावण बोला मैं तुम्हारी कड़वी बातें सुन रहा हूं क्यों मैं धर्मशील हूं मैं क्षमाशील हूं नीति धर्म में जानता हूं मैं धर्मात्मा इसलिए तुम्हारी ये बातें सहन कर रहा हूं धर्मशील हूं अंगेद जी बोले क्या कहना आप जैसा धर्मात्मा हमने पहली बार देखा पावा दरस हम बड़ भागी और आपकी धर्मशीलता की धर्मनिष्ठा की।, धर्म की चर्चा तो चारों तरफ कहे कभी धर्मशीलता तोरी हम सुनी कृत परती चोरी पर स्त्री का हरण करना तो आप जैसे ही धर्मात्मा का, का काम है धन्य और रही क्षमा की बात आप तो इतने क्षमाशील हैं, ना कान भी भगनी निहारी क्षमा की तुम तो धर्म बिचारी। बहन के ना कान कटे देखे तो भी तुमने क्षमा कर दिया ना कान काटने वालों क्योंकि तुम धर्मात्मा हो भाई और व्यंग की विधा में बात करके अंगद जी ने आगे ऐसे फटकारा क्या बूढ़ी न मरहू धर्म व्रत धारी धर्म का व्रत धारण करने वाले तेरे जैसे धर्मात्मा डूब कर मरना चाहिए अरे लाज होती तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरता तू तो इतने बड़े समुद्र के बीच में लंका बसाए बैठा है यहां भी डूब के नहीं मरता तू अपने को धर्मात्मा कहता है धर्म अगर देखना हो तो राम जी को देख रामो विग्रहवान धर्म राम की साक्षात धर्म अब तो बड़ा क्रोधित हुआ रावण बोला तू मुझे नहीं जानता मेरे चलने से धरती डोलती है चलत धसानंद डोलत गर्व सवईनी मेरे चलने से धरती हिलती है अंगद जी बोले जाने दे तेरे चलने से धरती हिलती है हमारे जो स्वामी हैं हमारे सरकार श्री राम जी उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी के बोलने से धरती हिलती है तेरे तो चलने से धरती हिलती है और लखन सकोप वचन जब बोले डगमगानी मही दिग्गज ढोले रावण बोला अच्छा तुम्हारे स्वामी के छोटे भैया के बोलने से धरती हिलती है हाँ <laughs> तो फिर बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा और धरती हिल जाती होगी अंगद जी बोले हाँ ऐसे ही है राम जी सरचाप कर फेरने लगे।, लगे तो वर्णन आता है भूधर डगमगे भगवान धनुष प्रत्यंचा पर बाण लेकर हाथ ही घुमाने लगे तो पृथ्वी हिलने लगती, लगती है रावण बोला ऐसा अंगद जी बोले हां तो रावण क्या क्या बोला क्यों रे बाली तो इतना डपी नहीं था इतना झूठा नहीं था बानी न कब हूं गाल अस मारा मिल तपस्नते से भय से लबारा इन तपस्वियों के साथ रहकर तू झूम हो गया तो तो अंगद जी बोले करके, करके दिखाऊं बोले क्या करेगा तू जब राम कुछ नहीं कर सके जब ते ही की नाम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 हिल गई और महाराज जब धरती हिल गई तो रावण का सिंह भी हिल गया और यह होता ही आजा जैसे ही दसो मुकुट नीचे गिरे तो छीना झपटी और जब जब किसी के सिर से मुकुट नीचे गिरते हैं तो छीना झपटी मचती है तो कुछ तो अंगद जी ने मुकुट उठाए और भगवान के चरणों कछु अंगद प्रभु पास पवारे और कछु ते निज सिरनी सवार कछु अंगद प्रभु पास पवार मुकुट रावण की तरफ रहे सिर पे रखे छह मुकुट अंगद जी ने भगवान के चरणों में वहीं से अर्पण कर दिया चढ़ा अंगद जी भी चाहते हैं कि इसका उद्धार हो जाए पहले लोग सिर से प्रणाम करते थे पर एक परंपरा थी पगड़ी, पगड़ी उतार पगड़ी के प्रणाम करते थे अपना मुकुट रखते थे अपनी पगड़ी उतार कर रखते थे अंगद जी ने सोचा इसका उद्धार हो जाए अगर ये अगर सिर नहीं रख सकता राम जी के चरण में तो इसका मुकुट ही राम जी के चरणों में अजा। लेकिन रावण की बात सुनो छह मुकुट सिर पहले अच्छा आप विचार करना सिर है दस और मुकुट है छह कितना खूबसूरत लग रहा होगा चेहरा कितना सुंदर अब कहे कौन लेकिन रावण से किसी ने धीरे से कहा कि या तो दसों होने चाहिए छह मत रखो अच्छे नहीं जच नहीं रहे आप अच्छे नहीं लग रहे शोभित सुंदर रावण बोला सत्ता लोलुप को शोभा से क्या मतलब बने नहीं दस से मुकुट छह उधर तो चार ही गए दो इधर ज्यादा तो है यही काफी बात दो ज्यादा बने बनेगा हम चार की सुनते कहां है हम तो अपने जो दो ज्यादा हैं उनको देखते था कि बैठे तो रहे कम से कम बैठा अब हाँ बोला तू मुझे नहीं जानता क्रोध बहुत आ गया था इतना बड़ा अपमान हुआ तो कहता क्या है मैंने अपने हाथ से सिर काट काटकर शंकर जी को चढ़ाया मैं इतना बड़ा बलवान हूं मैं इतना बड़ा बलवान हूं कि मैंने अपने सिर काट का अंगज जी हंस बोले ये कोई वीरता किसी दूसरे का सिर काटते तो वीरता थी अपने काट और फिर वीर इसलिए नहीं तुमने तो केवल सिर काटे जादूगर तो अपना पूरा शरीर काट देता है, इंद्रजाली इंद्रजाली का कहीं ये काट सकल बस इस प्रसंग की दो बातें और इंद्रजाली कहा कहिए ना वीरा निज कर काटे सकल शरीरा इंद्रजाली को कोई वीर नहीं कहता वो तो अपना पूरा शरीर काट देता है इसलिए तू वीर नहीं है भ्रम है तुझे वीर होने रावण बोला चुप कर मैं सिर काटता ही नहीं हूं अग्नि कुंड में हवन कर रावण बोला तो भी तुम वीर नहीं हो क्यों जर ही पतंग विमोह बस पतंगे रोज रात में दिए पर जलते हैं तो क्या दूसरे दिन अखबार में खबर छपेगी कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए जरा ही पतंग विमोह हो बस राउंडला चुप कर मैं इतना इतना, इतना बलवान हूं कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया इतना भजन उठाया भार उठाने वाला मैं हूं भार भार उठा उठाने वाला इतना भजन उठाने वाला इसलिए मैं वीर हूं अंगद जी बोले जाने, जाने दे पशुओं में सबसे ज्यादा वजन गधा उठाता है तो गधा वीर ते नहीं वीर कहा वही समझ देख मतमंद जर पतंग विमोह बस भार खर ब्रंद। ते नहीं वीर कहा वहीं समझ देख मति मंद अब तो रावण को लगा इस बंदर को उठा के फेंक दो अंगद जी बोले चरण हमने भी रोप दिया है फेंको तुलसीदास जी की लेखनी रुक गई कहा बाबा क्या सोच क्या रहे हो तुलसीदास जी बोले हम ये सोच रहे हैं कि, कि किसकी महिमा लिखें? भक्त की, की भगवान की। दोहाली में दुआ कठिन प्रण यही तो लो कैलाश तो तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास भगवान की महिमा का वर्णन करें कि सेवक की महिमा का अंगजी ने क्या राम प्रताप समुझ कपि को का प्रताप समझकर सभा में पांव रोप दिया अंगज जी से पूछा राम जी का प्रताप कहां देखा बोले अभी अभी समुद्र किनारे श्री रघुवीर प्रतापते थे सिंधु तरे पासाण राम जी के प्रताप से जब पत्थर जल में तैर सकते हैं तो बंदर का पांव भी कोई नहीं हिला सकता यह विश्वास बड़े बड़े योद्धा आए झपट न कटिव नीति न त्याग बोला किसी से भी पाँव नहीं हिला अंगद जी बोले तुम ही बचे हो आओ अब रावण और रावण जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका अंगद जी ने तुरंत पांव हटा दिया वो झुका बिचारा पांव पकड़ने के लिए झुका अंगद जी बोले बस बस बस ममपद ग न तो उबारा पांव हटा लिया राउंड बोला ये क्या ये क्या, ये क्या क्या तरीका है पांव पहले क्यों उठा लिया अंगद जी बोले कि हमारा पांव पकड़ने से कल्याण नहीं होगा थ्योरी ये है प्रैक्टिकल कहीं और है हम तो तुम्हें झुकना सिखाया क्योंकि तुम झुकते नहीं थे तो झुकना यहां सीख लो पर चरण तो भगवान का ही पकड़ो और यही भारत का आदर्श है हमारे यहाँ अपने चरण में संत झुकना सिखाते हैं पर चरण तो भगवान का ही पकड़ाते हैं कि यहाँ झुकना सीखो पर चरण भगवान का पकड़ो और अंगद जी ने कहा राम चरण सठ जाइया हनुमान जी ने भी राम जी के चरण से जोड़ा और अंगद जी ने भी जोड़ा क्योंकि दोनों ही इस विभाग के अधिकारी हैं बड़ भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि पर अपना अपना तरीका है और अंगद जी से किसी ने कहा कि पांव क्यों उठा लिया कहा राम जी का नाम अब होगा पहले नहीं होता क्यों राम जी रावण को मारते और कोई कहेंगे रावण को मारकर क्या कमाल कर दिया रावण वो तो है जो बंदर का पाँव तक नहीं उठा पाया अब राम जी राम का यश हो तो ये, ये, ये अपने, अपने के लिए, लिए नहीं राम जी के लिए और जो अपनी वीरता और ये साधुता राम जी से जोड़ी हनुमान जी ने और शूरता अंगद जी ने राम जी से जोड़ी और इसका अर्थ यह है कि इस जीवन के इस महासमर में विजय पाने, पाने का यही तरीका है कि चाहे शूरता हो चाहे साधुता हो इसे हम भगवान से जोड़ दें तो इस जीवन के महासमर में हमें, हमें भी विजय प्राप्त होगी ये समर विजय लघु के चरित चरित्र विजय विवेक विभूति Shri Ram Jai Ram Jai तो भगवान आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हसी मधुर गोल मधुर कच्छ बोलने की दया दया जनक दयाद तिहारे दया जनक दुरे तो तो तो ज हो तिरथ पद पंकज हो तल तो हाल कह बोरा कहकर गोरारी की सुत गिर पीर की गोारी अवध बिहारी दया मई जमक जो भारत भरत जू भाई की आरती जो को कोई जय बा को प्रभु पद प्रेम बस पावे प्रभु पद प्रेम बस पावे पाब सरा सुखदेश राजे अब बोलिए जय दया मई जनक दुलारी भारती अवत बिहारी की दया मई जनक दुनारी